कहे कबीर दिवाना ठॉक्स ऑन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर नंबर वन जब मैं भूला के सतगुरु जुगत लखाई क्रियाकर्म आचार में छाणा छाड़ा तीरथ का नहाना सगरी दुनिया भई सहानी सयानी मैं ही एक बौराना नामे जानू सेवा बंदगी नामे घंट बजाई नामे मूरत मुहूर्त धरि सिंहासन ना मैं पुहप चढ़ाई ना, ना हरिरीजय जप तप कीने ना काया के जारे ना हरिरीझय धोती छाड़े ना पाचों के मारे सी अपना सा जीव सबको जाने ता ही मिले अविनाशी सहै कुसवद बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना सत्य नाम ताही को मिली है कहे कबीर दीवाना कृपा पूर्वक हमें इसका अर्थाए समझाएं कबीर अपने को खुद कहते हैं कहे कबीर दीवाना एक एक शब्द को सुनने की समझने की कोशिश करो क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से कभी होते हैं उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना अगर उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छू ले तो तुम स्वस्थ हो जाओगे उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ ले तुम भी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो तो उससे बड़ा कोई धन्य नहीं वही परम सौभाग्य सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नाना सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना जब मैं भूला रे भाई क्या भूल है क्या तुम भूल गए हो तुम स्वयं को भूल गए हो सब तुम्हें याद है वेद कंठस्त, सिद्धांत शास्त्र याद सिर्फ एक को तुम भूल गए हो वो तुम स्वयं हो और उसे जाने बिना सब ज्ञान व्यर्थ और जिसने उस एक को जान लिया उसने सब जान लिया उस एक के जानने में जान लिए जाते सब वेद कुरान बाइबल और उस एक को चूकने में सब चूक जाता है क्योंकि वही एक तुम्हारे भीतर चैतन्य का स्रोत है उस एक से ही तुम परमात्मा से जुड़े हो वो एक तुम्हारे भीतर आया हुआ परमात्मा है जैसे तुम्हारी खिड़की में से आ गया आकाश तुम्हारे घर को भरे ऐसा तुम्हारे उस एक में से आ गया आकाश परमात्मा तुमको भरे उस एक को भर तुम भूल गए हो उसकी तरफ पीठ सारे संसार की तरफ आंख भागे फिरते हो ज्ञान का संग्रह करते चले जाते हो धन का संग्रह करते चले जाते हो एक बात भूल ही जाते हो वो कौन है जिसके लिए तुम संग्रह कर रहे हो वो कौन है जो संग्रह कर रहा है वो कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है शास्त्र तो याद रह जाता है वो कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है वो कौन है जो सबके प्रति साक्षी वो कौन है चैतन्य का स्रोत तुम्हारे भीतर जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई कबीर कहते हैं जब मैं भूल गया विस्मरण अज्ञान है इसलिए तुम ज्ञान से अज्ञान को न मिटा सकोगे स्मरण से मिटा सकोगे इसे ठीक से समझ लो विस्मरण अज्ञान है तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो इसकी पुनर्याद पुनर्स्मरण चाहिए ज्ञान से यह ना होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ जानकारी की कमी तो जानकारी बढ़ जाएगी तो ज्ञान हो जाए तुम्हारे मन में अभी हजार जानकारियां हैं दस हजार हो जाएंगी इस तुम्हारा अज्ञान न टूटेगा तुम तो महापंडित हो जाओगे लेकिन तुम्हारी मूढ़ता बरकरार रहेगी क्योंकि मूढ़ता का पांडित्य के होने से और टूटने का कोई संबंध नहीं है मूढ़ता है भूलना विस्मरण इसलिए इस मरण से तुम्हें अपनी याद आ जाए कि मैं कौन लिए कबीर दो शब्दों में समझे जा सकते हैं विस्मरण और स्मरण जिसको कबीर ने सुमरण कहा है सुरति कहा है सुरति संस्कृत के स्मृति शब्द का अपभ्रंश है स्मृति आ जाए सुरति आ जाए सुमरण आ जाए लेकिन लोग बड़े अजीब हैं कबीर के मानने वालों को भी मैं जानता हूं वो माला फेरते हैं उनसे पूछो क्या कर रहे हैं वो कहते हैं सुमरन कर रहे हैं, सुमरन को उन्होंने जाप बना लिया, है सुमरन का अर्थ है स्मरण जिसको गुरुजीएफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है आत्मस्मृति जिसको बुद्ध ने सम्यक की स्मृति कहा है राइट माइंडफुलनेस जिसको महावीर ने विवेक कहा है याद लेकिन कैसे तुम्हें याद आएगी तुम तो भूल गए हो तुम्हें कोई याद दिलाए तो ही आएगी तुम्हें खुद कैसे याद आएगी रात तुम सोते हो सुबह पांच बजे उठना है ट्रेन पकड़नी क्या करते हो कोई जुगत चाहिए अलार्म भर देते हो अलार्म जुगत तुम ना जाग सकोगे पांच बजे कोई तुम्हें जगाए घड़ी भी जगा सकती यंत्र है सिर्फ लेकिन तुम स्वयं न जाग सकोगे या किसी को कह देते हो पड़ोस में कि जगा देना कोई जागा हुआ जगा सकता है किसी सोए आदमी से कह देना कि जगा देना जो वो पहले ही घुर्रा रहे हो तुम उनसे जाकर भाई सुनो पांच बजे जगा देना उससे कुछ हल ना होगा उन्होंने सुना ही नहीं उनको खुद ही कोई जगाने वाले की जरूरत थी कोई जागा हुआ चाहिए और समस्त योग का अर्थ है जुगत जुगत शब्द बड़ा प्यारा है अंग्रेजी में उसके लिए शब्द डिवाइस तरकीब हजारों तरह की तरकीबें उपयोग की गई हैं आदमी को जगाने के लिए लेकिन अगर तुम खुद ही करोगे तो खतरा है मैंने सुना है कि अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिशन भुलक्कड़ था भूल जाता था अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वो भुलक्कड़ हो जाते, इतना ज्यादा हो जाता है कि सब की याद रखना मुश्किल हो जाती तो वो हर चीज को जब बुलक्कड़ हो गया और उसने एक हजार अविष्कार किए इसलिए बड़ा पैनी बुद्धि का आदमी था कभी वो कोई चीज आधी पूरी करके पूरी ना कर पाए आधी की है आधा कोई अविष्कार कर लिया फिर भूल जाए वर्षों तक तो बड़ा नुकसान होने लगा तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज को लिख लिया ताकि याद बनी रहे तो उसने लिखना शुरू कर दिया तो अलग अलग कागजों पर लिख के रखता जाता वो कागज खो जाते कि कहा रख दिया किसी ने कहा तुम भी पागल हो अलग अलग कागज पर क्यों लिखते हो डायरी क्यों नहीं बना लेते उसने डायरी बना ली डायरी खो गई आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है तुम चाहे कागज पे लिखो चाहे तुम डायरी पे लिखो इससे फर्क ही क्या पड़ता है क्योंकि वो आदमी तो बुनियादी वही है वो डायरी भूल गया है एक दिन उसने कहा इससे तो कागज ही बेहतर थे एक भूलता था तो बाकी तो बचते थे पूरा गया डायरी में सब लिखा था अब डायरी कहाँ है आदमी अपने से कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है उसके पार नहीं जा सकता इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है गुरु का केवल इतना ही अर्थ है कोई जो जाग गया कोई जो तुम्हें भूलने ना देगा कोई तुम्हें जो कोड़े लगाता रहेगा कोई तुम्हें जो हिलाता रहेगा कोई तुम्हें जो करवट लेके फिर सपने में ना जाने देगा तुम्हारा सारा अतीत नींद की तैयारी गुरु के रहते भी तुम जाग जाओगे ये पक्का नहीं है लेकिन गुरु के बिना तो बिल्कुल पक्का है कि तुम जाग ना सकोगे हां ये हो सकता है कि तुम नींद में ही सपना देखने लोगों की जाग गया ये भी होता है तुमने कभी नींद में ऐसा सपना भी देखा होगा जब तुम जाग गए इसलिए अलार्म भी बहुत काम नहीं दे सकता अलार्म बज रहा है तुम सो रहे हो तुम एक सपना पैदा कर लेते हो कि मंदिर में प्रार्थना चल रही घंटी बज रही तुमने खत्म कर दी घड़ी तुमने तरकीब निकाल ली नींद ने रास्ता बना लिया क्योंकि अगर अलार्म है तो जगना पड़ेगा तो नींद ने एक सपना पैदा किया नींद ने कहा कहा कैसी सुंदर आरती उतर रही भगवान के मंदिर में कैसी घंटी बज रही मधुर बस अब तुम सो सकते हो अलार्म का कोई सवाल न रहा नींद में तुम अलार्म भी बंद कर सकते हो करवट ले सकते हो। घड़ी मुर्दा है इसलिए विधियां अकेली काम न देंगी गुरु चाहिए विधियां तो उपलब्ध हैं पतंजलि का योगशास्त्र योग सूत्र उपलब्ध है सब विधियां लिखी लेकिन अगर किताब पढ़ के तुमने काम किया तो विधियां घड़ी की तरह होंगी यंत्रवत तुम कर भी लोगे लेकिन करोगे तो तुम्ही सोया हुआ आदमी। कबीर कहेंगे स्मरण करो तुम सुमरण कर लोगे माला फेर लोगे जीवित गुरु चाहिए सभी धर्म मर जाते हैं। जिस दिन उनका जीवित गुरु मर जाता है उसी दिन मर जाते हैं। सिख धर्म जिंदा था जब तक दस गुरु जिंदा रहे जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने तय किया कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा उसी दिन मर गया तो दस गुरुओं के जीते जी जो खूबी थी सिख धर्म वो बात ही और थी तब यंत्र नहीं था जीवित आदमी था जैनों के चौबीस तीर्थंकर जब तक थे तब तक एक जीवंत तो धारा थी फिर जैनियों ने तय किया कि अब 24 से ज्यादा तीर्थंकर्ष नहीं महावीर के बाद दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया मर गया तब से जैन धर्म एक लाश है मोहम्मद के साथ इस्लाम जिंदा था कुरान के साथ मुर्दा है हालांकि कुरान मोहम्मद की किताब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खड़ा हूं एक डंडा लिए तुम सो रहे हो मैं डंडे से तुम्हें उठाता हूं डंडा नहीं उठाता मैं उठाता हूं तुम्हारी आंख खुल जाती मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता डंडा तुम्हें छूता दिखाई पड़ता तुम डंडे को पकड़ लेते हो अहो भाव से कि बड़ी कृपा कि मुझे जगा दिया अब तुम अपने बच्चों को डंडा दे जाओगे कि संभाल कर रखना यह जगाता है जुगत मर गई डंडा नहीं जगा रहा था डंडे के पीछे कोई जीवित हाथ थे डंडा क्या जगाएगा डंडा अकेला क्या करेगा अलार्म घड़ी रह जाती है आखिर में फिर उसे तुम संभाले रहो अलार्म भी बचता रहेगा और तुम सोते भी रहोगे सभी शास्त्र डंडे हो जाते तुम उनकी पूजा करते हो याद करते हो और ये भी नहीं है कि कभी उनसे लोग न जगे थे जगे थे लेकिन कोई जीवित हाथ पीछे था कोई नानक पीछे था वो कंपन जो डंडे में था डंडे का नहीं था वो उस जीवित हाथ का था वो जो डंडे में जो जीवन प्रवाहित हो रहा था वो नानक का था अब तुम चले जाओ पांचों काह पूरे करते रहो केस बांधो कंघा लगाओ कटार रखो कंछा पहनो जो तुम्हें करना है करो मगर ये सब डंडे अब इनसे कुछ होने वाला नहीं जुगत जीवित होती जब कोई हाथ जागा हुआ पीछे होता मैं अभी हूं तब तुम मेरे डंडे का उपयोग कर लो मेरे मर जाने के बाद तुम करना सक्रिय ध्यान कुछ भी ना होगा और तुम करोगे मरने के बाद ये मुझे पक्का है इसमें कोई शक नहीं क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है क्यों ऐसा होता है ऐसा इसलिए होता है विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं तो विधियां तो तुम करने को राजी हो लेकिन गुरु से डर है खतरा है क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सोए रहोगे नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी वो तुम्हें छुड़ाएगा। जागा हुआ आदमी कितनी देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा तुम्हारा उदास चेहरा तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें तुम्हारे मुंह से टपकती लार तो मुर्दे की भांति पड़े हो अनरगल तुम्हारी नींद में बकवास कभी भयभीत होते हो कपते हो कभी सुखी मालूम होते हो मुस्कुराहट फैल जाती चेहरे पर लेकिन सब नींद में होता सब सपने से हो रहा है सब झूठ हो रहा है तुम्हारी नींद तोड़नी जरूरी है जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जगत जुगत लखाई तो मेरे गुरु ने मुझे जगाया मुझे जुगत दी। कोई विधि थी और जो विधि दी जब कोई जीवित गुरु विधि देता है तो सारी पुरानी विधियां व्यर्थ हो जाती है स्वभाव क्योंकि पुरानी विधियों का क्या प्रयोजन तुम पुराना सब सास सामान फेंक देते हो अगर अब तक तुम बैठ के अपने घर में एक कोठरी बना के और शंकर जी की पूजा कर रहे थे अब तुम उनको लपेट के सागर में डुबाते हो अब कोई जरूरत ना रही कि अभी तक तुम मंदिर में जाके रोज घंटी बजाते थे अब ये बंद हो जाता है खेल क्या जरूरत जागे हुए आदमी को कि वो अलार्म घड़ी रखे बैठा रहे और इसकी पूजा करे वो किसी और को दे देता बांट आता है या नदी में फेंक आता है जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई वो जुगत क्या है जिसके कारण क्रिया कर्म आचार में छाड़ा सब क्रियाएं छोड़ दी सब कर्म छोड़ दिए सब आचरण छोड़ दिए छाड़ा तीर्थ नहाना और तीर्थ में जाके नहाना छोड़ दिया गंगा साधारण नदी हो गई अब कोई तीर्थ ना रहा क्रियाकांड का अर्थ है वे युगतें जिनका जीवित विदा हो गया वे सब क्रियाकांड हो जाती तुम मेरे साथ ध्यान करो यह एक बात है तुम मेरे बिना ध्यान करोगे वो क्रियाकांड हो जाए तुम कर लोगे पूरा पूरा ठीक सांस लोगे ठीक उछ लोगे कुंदोगे लेकिन सब नाटक होगा तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे वो व्यायाम होगा थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है होगा लेकिन तुम जागना सकोगे क्रिया कर्म आचार में छाड़ा और सब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए कि रात्रि भोजन न करे कि पानी छान के पिए कि ये ना खाए कि वो ना पिए ये कपड़े पहने वो न पहने कि नग्न रहे कपड़ा ना पहने कि शरीर पर बबूत लगाए कि धूप में बैठे कि आग जला के गर्मी में और शरीर को तपाए और गलाए और जलाए कि कांटे बिछा के लेटे नहीं क्रिया कर्म अचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नाना सब छोड़ दिया छूट ही जाता है छोड़ना पड़ता नहीं जब सतगुरु मिल जाए सब छूट जाता है इसलिए सभी धर्म सदगुरुओं के विपरीत होंगे क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड पुरानी विधि पुराना तीर्थ पुराना मंदिर पूजा पाठ उस पर आरूढ़ जब भी कोई सदगुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे क्योंकि जो जो सदगुरु के साथ चलेंगे उनके क्रिया कांड छूटने लगेंगे वो तीर्थ जाना बंद कर देंगे एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया आप कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है अब एक नई विधि मिल गई जीवित विधि मिल गई जिसमें अभी भी आग है अंगार है राख नहीं हो गई तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है जिनकी अंगार कभी की बुझ गई कभी थी अब नहीं अब सिर्फ राख के ढेर रह गए राह के देरवों में भी गर्मी तक नहीं रह गई बिल्कुल ठंडे हो गए कोई प्राण नहीं बचा अब उनको तुम छोड़ ही दोगे छोड़ना पड़ता नहीं वे छूट जाते हैं इसलिए एक बात ख्याल रखना कि जब भी कोई सदगुरु पैदा होता तभी सारे धर्म उसके विपरीत हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाए क्योंकि वो वही कर रहा है जो इन धर्मों ने कभी किया था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुश्मन है नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग हिंदू राजी ना होंगे स्वीकार करने को मुसलमान राजी ना होंगे स्वीकार करने को जैन राजी न होंगे स्वीकार करने को क्योंकि नानक की मान के कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा छोड़ देगा नग्नता। नानक की मान के कोई हज यात्री आधी यात्रा से वापिस लौट आएगा नानक की मान के कोई माला को फेंक देगा कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा सभी दुश्मन हो जाएंगे मस्जिद भी मंदिर भी लेकिन वही अब होगा अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा जितना नानक के समय हिंदू मुसलमान और जैन मुर्दा थे अब अगर कोई सतगुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्योंकि इसकी सुन के कोई गुरुद्वारा जाना बंद कर देगा कोई गुरु ग्रंथ को बंद करके रख देगा कि अब क्षमा करो सतगुरु सदा ही संप्रदायों को दुश्मन की तरह मालूम होगा धर्म का वो दुश्मन नहीं है धर्म का तो वो पुनर्स्थापन स्थापन कर रहा है लेकिन संप्रदाय का वो दुश्मन है संप्रदाय का अर्थ है मरा हुआ धर्म संप्रदाय का अर्थ है तुम्हारे पिता बड़े प्यारे थे जिंदा थे तुम उनकी सेवा करते थे वो मर गए अब क्या करो संप्रदाय का अर्थ है पिता की लाश को घर में रख लो और पूजा करो समझदार आदमी ये नहीं करता माना कि पिता बड़े प्यारे थे रोता है जार जार रोता है छाती पीटता है महीनों तक घाव ना भरेगा लेकिन सब ठीक अर्थ सजाता है पिता को लेकर रोता हुआ मरघट जाता है प्यारे थे संबंध गहरा था लेकिन मर गए बात खत्म हो गई जिस दिन दुनिया में वस्तु लोग थोड़े गहरी समझ के होंगे उस दिन धर्म जिस दिन मरेगा संप्रदाय बनेगा उसी दिन अर्थी सजा के मरघट ले जाके विदा कर देंगे ताकि जब भी नया सदगुरु पैदा हो तो लोग उसके लिए उपलब्ध हो सके लोग पुराने से बंधे हों उपलब्ध नहीं हो पाते पुराने से ग्रस्तों उपलब्ध नहीं हो पाते कबीर जब मैं भूला रे भाई कहते हैं, मेरे सतगुरु जुगत लखाई कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नाना सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना और सतगुरु की मान के हालत ऐसी बनी कि सारी दुनिया तो समझदार मालूम होने लगी एक मैं ही पागल हो गया। निरंतर ऐसा होगा अब मेरे सन्यासी को पागल होना ही पड़ेगा जहां जाएगा लोग देख के हंसेंगे कि हो गया दिमाग खराब पड़ गए तुम भी चक्कर में तुम जैसे बुद्धिमान आदमी स्वाभाविक है ये बचाव है ये रक्षण है दूसरे व्यक्ति का ये उसका डिफेंस है वो ये कह रहा हम इतने बुद्धू नहीं वो ये कह रहा हम काफी समझदार हैं ऐसे जल्दी चक्कर में नहीं पड़ते सम्मोहित हो गए हो मालूम होता है हिप्नोटाइज्ड कर लिया किसी ने हमें कोई सम्मोहित नहीं कर सकता वो अपनी रक्षा कर रहा है वो तुम पर नहीं हंस रहा है कहीं अपने पे उसे रोना ना पड़े इसलिए वो तुम पे हंस रहा है उसकी हंसी में वो अपने रोने की संभावना को दबा रहा है कहीं उसे अपने पे पछताना न पड़े इसलिए वो तुम्हारा व्यंग कर रहा है भीतर वो जानता है कि जिंदगी छूटी जा रही हाथ से भीतर वो जानता है क्रियाकांड पूरा कर रहा हूं आचरण का पूरा पालन कर रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा कोई दिया नहीं चल रहा कोई बांसुरी नहीं बज रही कोई नृत्य पैदा नहीं हो रहा वो जानता है कि मंदिर नियम से जाता हूं ठ रोज गीता का करता हूं लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा गीता रोज पढ़ता हूं लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा वो धुन नहीं आ रही वो महक जो नचा थे उत्सव से भर थे कि जीवन एक परम आशीष मालूम होने लगे परमात्मा की एक आशीर्वाद वो नहीं हो रहा वो जानता है उसे पता है क्यों पता ना होगा उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुधान नहीं जब वो तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुधान का जन्म देखेगा वो तुमसे कहेगा अरे तुम भी पागल हो गए ऐसा कहकर वो ये कह रहा है कि तुम्हारा मरुधान झूठा है क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्धान सही है अगर तुम्हें सच में ही मिल गया है शीतल स्रोत जल का कि तुम हरे होने लगे हो कि तुम में फूल की संभावना आई जा रही है तो फिर मेरा क्या होगा वो तुम्हें पहुंच के मिटा देना चाहता है ताकि तुम उसके भीतर एक पीड़ा का बीज अंकुरित न कर दो वो तुम पर हंसेगा व्यंग करेगा तुम्हारी उपेक्षा करेगा अपमान करेगा तिरस्कार करेगा और अगर तुम अपनी जिद में कायम रहे अगर तुम अपनी दीवानगी में कायम रहे और तुमने फिक्र न की और तुम चिंतित न हुए तो धीरे धीरे वो फिर तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा कि तुम हो भी वो तुम्हारे अस्तित्व को इंकार करेगा कि तुम जैसे हो ही नहीं वो तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा वो तुम्हें देख के निकल जाएगा नमस्कार न करेगा वो तुम्हारे पास ना आएगा तुम अछूत हो जाओगे पर यह होगा क्योंकि यह सब उसकी रक्षा के उपाय वो अपनी दीनता को दबा रहा है छिपा रहा है अपनी मूढ़ता को आवृत कर रहा है अपने जीवन के मरुस्थल को तुम्हारे मरुधान को गलत सिद्ध करके सांवना दे रहा है कि मरुस्थल तो सभी के भीतर है मरुधान होता ही नहीं इसलिए अगर मेरे जीवन में मरुधान नहीं है तो कुछ खास बात नहीं सभी के भीतर ऐसा है तुम हंसते हुए उसे स्वीकार नहीं हो सकते वो कहेगा कि तुम पागल हो या तुम कल्पना कर रहे हो यह बड़े मजे की बात है एक युवक ने सन्यास लिया उस युवक के पिता उसे लेके मेरे पास आए पहले उन्होंने सब उपाय कर लिए लेकिन युवक सच में ही युवक था वो हंसता ही रहा वो न ना तो नाराज हुआ ना लड़ा झगड़ा ना उसने कोई प्रतिशोध किया ना कोई प्रतिशोध लेने की कोशिश की वो जैसा था वैसा ही रहा हंसता रहा प्रसन्न रहा ना उसने क्रोध किया बेचनी बढ़ गई पिता की जरूर लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि पहले अगर पिता कुछ कहता था तो वो लड़ने को तैयार हो जाता था वो ठीक था नेचुरल मालूम होता था स्वाभाविक गाली दो अपमान करो तो वो भी गाली और अपमान देने को तैयार था लेकिन अब कोई गाली दे तो वो हंसता है। जरूर कुछ गड़बड़ हो गई अस्वाभाविक इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं हो गई आखिर पिता लेके मेरे पास आए कहने लगे कि मुझे शक है इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई ये जो ध्यान वगैरह कर रहा है ये ठीक नहीं क्योंकि हम अगर नाराज भी हों, तो ये मुस्कुराता है या तो हम पागल हैं या ये पागल है दो में से कोई एक तो पागल होनी चाहिए क्योंकि ये मुस्कुराहट किस तरह की और इसकी मुस्कुराहट देख के बड़ी हैरानी होती इससे तो बेहतर कि ये नाराज हो पड़े टूट पड़े झगड़ा कर ले समझ में आता है वो भाषा पहचानी हुई है इसको कुछ हो गया पिता निश्चित दुखी थे कहने लगे कुछ भी करें इसको ठीक करें बेचैनी कहां है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लड़का हंसे क्या तुम न चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपमान में भी हंसे यही तो जीवन की कला है नहीं लेकिन बाप चाहेगा बेहतर है वो झगड़ा कर ले बेहतर है लड़ पड़े गाली दे लेकिन स्वाभाविक तुमने अपने अंधेपन को अपने रोग को स्वाभाविक समझ लिया है तुम अपने अंधेरे को स्वभाव समझ रहे हो बाप लेके बेटे को आया है किसे इसे सुधार दें इसको वापस ये जैसा था वैसे हो जाना चाहिए मैंने उनके उनको कहा बेहतर हो कि आप जैसे हो इसके जैसे हो जाएं उन्होंने कहा आप सत्तर साल की उम्र में सत्तर साल का इन्वेस्टमेंट है सत्तर साल जिंदगी लगाई है एक धंधे में और अब अचानक पता चले कि वो धंधा बिल्कुल ही बेकार था उसमें कोई सार ही न था जिस बैंक में तुम रुपया जमा कर रहे थे वो बैंक है ही नहीं अब सत्तर साल में इसका पता चले कि चेकबुक नकली है तो बड़ी पीला होती आदमी चाहता अब जैसा भी भ्रम था जो भी था शांति से मर जाए वो कहने लगे इस उम्र में सत्तर साल की उम्र में अब बदलाहट ना हो सकेगी अब तो मैं जी लिया तो मैंने कहा कृपा करके इसको जी लेने दें नए ढंग से तुमने कुछ पाया जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे ढंग से ये लड़का भी जिएगा तो कुछ पा लेगा तुम्हारे बाप भी ऐसे जिए उनके बाप भी ऐसे ही जिए तुम भी ऐसे ही जिए इस लड़के ने थोड़ी हिम्मत की है बंधी लकीर से हट जाने की तुम क्यों बेचैन हो रहे बेचैनी है क्योंकि इसका मतलब वो भी गलत उनके बाप भी गलत उनके बाप के बाप भी गलत और ये लड़का अभी उम्र केवल तीस साल और ये ठीक कठिन है अहंकार नहीं मान पाता इसलिए कबीर कहते हैं जैसे ही क्रियाकर्म छोड़ा सगरी दुनिया भईसायानी मैं ही एक बौरा ना बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने छह वर्ष तक बड़ी गहन तपश्चर्या की जो जो सूत्र दिए जिस जिसने पाले जो जो अनुशासन बताया गुरुओं ने पूरा किया ऐसी हालतें आ गईं कि गुरु थक जाते थे क्योंकि उनका सब जितना बता सकते थे बता दिया और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते इतनी तत्परता और लगन से करते कि गुरु के पास ये भी बहाना ना बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है गुरुओं के पास वो तरकीब है गुरु जो कि सच में गुरु नहीं है क्योंकि वो जो बताते हैं तुम कभी पूरा कर नहीं पाते इसलिए जाँच कभी हो नहीं पाती कि वो जो बताते हैं वो कुछ सार का भी है कि निस्सार है कोई गुरु कहता है कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा बड़ी मुश्किल है 90 दिन का उपवास न तुम करोगे न आत्मज्ञान होगा और अगर तुमने एक दिन पहले भी तोड़ दिया गुरु कहेगा अधूरा रह गया इसलिए तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता गुरुओं की ठीक परीक्षा तभी होती जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते बुद्ध ऐसा ही शिष्य था उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया जिस गुरु के पास गया गुरु ने जो कहा गुरु ने कहा पंद्रह दिन का उपवास उसने पैंतालीस दिन का करके बताया गुरु को यह कहने की जगह न रही कि तुमने किया नहीं आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते कि हम जो बता सकते थे बता दिया इसके आगे हमें भी पता नहीं है तुम कहीं और जाओ क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में सब पैदा होने लगता है कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला और जैसा कि अक्सर होता है गुरु तो मुश्किल से कोई होता है सौ में कभी एक निन्यानवे तो केवल धोखे के गुरु होते हैं जैसे तुमने खेतों में खड़े देखे हो आदमी धोखे के हंडी लगी है कपड़ा लगा है डंडे पे खड़े पक्षियों को भगाने के लिए ठीक ऐसे गुरु हैं तुम्हारे ना समझों के लिए ठीक कमजोरों के लिए ठीक नपुंसकों के लिए ठीक जो कुछ नहीं करना चाहते जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे उनके लिए ठीक लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो कठिनाई हो जाती बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी सब किया ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ ये सब करना फिजूल गया है लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए एक गुरु आखिरी गुरु उद्दार कालाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके पांच शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो यह बुद्ध बेहतर उन दिनों बुद्ध केवल एक दाना चावल रोज लेते थे भोजन में क्रस काय हो गए थे सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए शरीर सिर्फ हड्डियों का अस्थि पंजर रह गया है एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो सब चरबी खो गई है खून सूख गया है सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती सारा मुंह धस गया है सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गई हैं, ऐसा बुद्ध एक तरण मात्र खाके जीते थे इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार ना कर सके कमजोरी ऐसी थी और नदी बड़ी छिछली है कुछ बड़ी भारी नदी नहीं है मुश्किल से गले गले पानी रहा होगा क्योंकि मैं भी उस नदी में जहां से बुद्ध पार किए कई बार जाकर देख लिया हूं उसमें टीबी का मरीज भी पार होगा उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है बुद्ध पार न हो सके हालत बड़ी कमजोर रही होगी बड़ी दयनीय रही होगी और नदी बलवान मालूम पड़ती थी घाट चढ़ न सकते थे तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़ के लटक गए उस क्षण में उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं शरीर को नष्ट कर रहा हूं इससे आत्मा कैसे मिलेगी आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है कौन सा तर्क है कौन सा गणित है और कमजोर में इतना हो गया कि निरंजना साधारण सी नदी में पार नहीं कर पाता और भाव सागर पार करने की सोच रहा हूं यह नहीं होगा और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना व्यर्थ गया कोई क्रियाकांड कहीं ना ले जा सका पहले मैंने संसार छोड़ दिया था अब मैं ये त्याग तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं उस दिन त्याग पूरा हुआ उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को सब छूट गया मुट्ठी खुल गई बुद्ध किसी तरह बाहर निकले जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ उस वृक्ष के नीचे बैठे किसी युवती ने गांव की जिसका नाम है ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ोती मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी पूर्णिमा की रात थी उस रात वो खीर चढ़ाने आई उसकी इच्छा पूरी हो गई थी पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा दुर्बल का है। पीत हो गए समझा भोली युवती रही होगी श्रद्धावान समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर न ली होती क्योंकि वो केवल एक तरण ही लेते थे कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी ना लिया होता एक तरण भी क्योंकि रात वो लेते न थे कोई और दिन होता तो जात पांत पूछी होती कि स्त्री कौन है निश्चित ही स्त्री सुद्र रही होगी नाम सुजाता बताता है कि सुधर रही होगी क्योंकि जो अच्छी जात में पैदा हुआ हो वह सुजाता नाम ना रखेगा जरूरत नहीं इसलिए अक्सर क्रूप स्त्रियों का नाम तुम पाओगे सुंदरबाई सुंदर स्त्री को कोई सुंदरबाई नाम देता जस्ती नहीं बात बैठती नहीं बात निश्चित लड़की शूद्र रही होगी और शूद्र ही तो वृक्षों इत्यादि को पूजते हैं ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं जैनों के बड़े विशाल मंदिर है उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जानी पड़ती जो मंदिर बना नहीं सकते देवता प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते दीन दरिद्र हैं वही तो वृक्षों को पूजते, सुधरी रही होगी लेकिन उस रात बुद्ध ने न पूछा पूछने की बात ही ना रही उस दिन सब छोड़ दिया जो हो हो अब ये हो रहा है कि ये लड़की अचानक इस रात में बिना मांगे खीर लेके आ गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ये खबर उनके पांच शिष्यों को मिली जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे पांच शिष्य जो बुद्ध की तपस्या देखते उनके पीछे हो गए थे उन्होंने कहा यह भ्रष्ट हो गया शूद्र लड़की रात का समय और अब तक एक तण लेता था ये गौतम भ्रष्ट हो गया उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया त्याग कर दिया वैसी ही दशा कबीर की हो गई होगी क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नहना सगरी दुनिया भय से आनी में ही एक बोराना बुद्ध के अपने पास शिष्य भी छोड़कर चले गए कि भ्रष्ट हो गया यह आदमी क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ क्रिया कांड है तुमने धर्म को तो जाना नहीं तुमने तो धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है अब तक यह बुद्ध ज्ञानी था मानने योग्य था पूज्य था अब ये भ्रष्ट हो गया खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया मैं एक घर में मेहमान था जैन घर गांव के सबसे प्रतिष्ठित वृद्ध जैन मुझे मिलने आए थे उन्होंने मेरी किताब साधना पथ पढ़ी थी और बहुत प्रभावित हुए थे और मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे ऐसे जैसे मैं पच्चीसवा तीर्थंकर और तभी घर की ग्रहिणी ने मुझे आके कहा कि अब आप चले रात हुई जाती है भोजन कर लें जैन तो रात भोजन नहीं करते वृद्ध इतने भाव में थे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी तो हर जानी पहले उनसे मैं बात कर लू फिर रात हो गई फिर गृहणी आई उसने कब देर हुई जाती है अब उसको भी बेचनी शुरू हो गई क्या रात में मैं भोजन करूंगा और जब मैंने कहा कि बस मैं स्नान कर लू और आया तो वृद्ध जो मेरा पैर पकड़े बैठे थे उन्होंने तक्षण मेरा पैर छोड़ दिया और कहा क्या क्या आप रात्रि भोजन करेंगे मैंने कहा भूख न तो दिन जानती न रात और महावीर के जमाने में बिजली नहीं थी अंधेरे में 90 प्रतिशत लोग अंधेरे में भोजन करते थे दस प्रतिशत जिनके पास सुविधा थी वो भी मिट्टी के दिए जलाते थे उन दियो में भी बहुत रोशनी ना थी उल्टे उन दियो के कारण कीट पतंग आते थे अब इस एयर कंडीशन घर में है कीड़े पतंगों के आने का उपाय नहीं दिन हो कि रात सूरज सदा बटन से बुझता और जलता है ऊगता डूबता है तुम तो क्या इसमें पंचायत की बात है कोई हर्जा नहीं ज्यादा उचित यह है कि आपकी बात पूरी हो जाए वृद्ध हैं इतने दूर चल के आए उन्होंने कहा कि तब फिर मुझे आपको एक बात कहनी पड़ेगी कि मैं कुछ सीखने आया था लेकिन मैं गलत आदमी के पास आ गया और बजाय सीखने के मैं आपको इतना सिखाना चाहूँगा मैं वृद्ध हूँ पचहत्तर वर्ष की मेरी उम्र है इतनी शिक्षा आपको जरूर दूंगा कि जिसको अभी इतना भी ज्ञान नहीं कि रात्रि भोजन वर्जित है उसका सब ज्ञान व्यर्थ है उसमें कोई सार नहीं